श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद तिरसठ 16 दिसंबर अट्ठारह साधु संग करो और आम मुख्तारी दे दो परंतु संसारी मनुष्यों के लिए तो सदा ही साधु संघ की आवश्यकता है यह सभी के लिए आवश्यक है सन्यासियों के लिए भी परंतु संसारियों के लिए यह विशेषकर आवश्यक है उन्हें रोग लगा ही हुआ है कामनी कंचन में सदा ही रहना पड़ता है मुखर्जी जी, जी हाँ रोग लगा ही हुआ है श्री रामकृष्ण, उन्हें आम मुख्तारी दे दो वे जो चाहें सो करें तुम बिल्ली के बच्चे की तरह उन्हें पुकारते भर रहो व्याकुल होकर उसकी माँ उसे चाहे जहाँ रखे वह कुछ भी नहीं जानता कभी बिस्तर पर रखती है तो कभी रसोई घर में मुखर्जी गीता शास्त्र पढ़ना अच्छा है श्री रामकृष्ण केवल पढ़ने सुनने से क्या होगा किसी ने दूध का नाम मात्र सुना है किसी ने दूध देखा है और किसी ने दूध पिया है ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और उनसे वार्ता लाभ भी किया जा सकता है पहले प्रवर्तक है वह पढ़ता सुनता है उसके बाद साधक है उन्हें पुकारता है ध्यान चिंतन और नाम गुण कीर्तन करता है इसके बाद सिद्ध उसे हृदय में उनका अनुभव हुआ है उनके दर्शन हुए हैं इसके बाद है सिद्ध का सिद्ध जैसे चैतन्य देव की अवस्था कभी वात्सल्य और कभी मधुर भाव मणि राखाल योग्र लाटू आदि भक्तगण ये सब देव दुर्लभ तत्वपूर्ण कथाएँ आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं अब मुखर्जी और उनके साथ वाले विदा होंगे वे सब प्रणाम करके उठ खड़े हुए श्री राम कृष्ण भी शायद उन्हें सम्मान दिखाने के उद्देश्य से खड़े हो गए मुखर्जी साहस्य आपके लिए उठना और बैठना श्री राम कृष्ण साहस्य उठने और बैठने में हानि क्या है पानी स्थिर होने पर भी पानी है और हिलने डुलने पर भी पानी ही है आंधी में जूठी पत्तल हवा चाहे जिस ओर उड़ा ले जाए मैं यंत्र हूँ वे यंत्री हैं